देवी भागवत नवम स्कवती मंगलचंडी और मनसा देवी का उपाख्यान ब्रह्मण अभ्यान सुनो यह सर्व सर्वसम्मत ध्यान वेद प्रणीत है सुस्थिर यौवना भगवती मंगल चंडी का सदा सोलह वर्ष की ही जान पड़ती है इन शुद्ध स्वरूपा सुंदरी के ओष्ठ बिंबा फल के सदृश लाल है इनका मुख शरत काल के कमल की छवि को धारण किए हुए हैं श्वेत चंपा के समान इनका वर्ण है आँखें जान पड़ती है मानो खिले हुए कृष्ण कमल हो सबका धारण पोषण करने वाली ये देवी सबके लिए संपूर्ण वस्तुएं प्रदान करने में परम कुशल है संसार रूपी घोर समुद्र में पड़े हुए व्यक्तियों के लिए ये ज्योति स्वरूपा है मैं सदा इनकी उपासना करता हूँ मुन्े यह तो भगवती मंगल चंडी का ध्यान हुआ ऐसे ही स्तवन भी है सुनो महादेव जी ने कहा जगन्माता भगवती मंगल चंडी के तुम संपूर्ण विपत्तियों का विध्वंस करने वाली हो एवं हर्ष तथा मंगल प्रदान करने में सदा प्रस्तुत रहती हो मेरी रक्षा करो रक्षा करो खुले हाथ हर्ष और मंगल देने वाली भगवती मंगल चंडी के तुम मंगल दायिका शुभा मंगल दक्षा मंगला मंगलारहा तथा सर्व मंगल मंगला कहलाती हो देवी साधु पुरुषों को मंगल प्रदान करना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है तुम सबके लिए मंगल की आश्रय हो देवी मंगल ग्रह ने तुम्हें अपनी देवी मानकर मंगलवार के दिन तुम्हारी पूजा की है मनोवंश में उत्पन्न राजा मंगल तुम्हारी निरंतर पूजा करते हैं मंगलाधिष्ठात्री देवी तुम मंगलों के लिए भी मंगल हो जगत के समस्त मंगल तुम पर आश्रित है तुम सबको मोक्ष में मंगल प्रदान करती हो मंगलवार के दिन सुपूजित होने पर मंगल में सुख प्रदान करने वाली देवी तुम जगत सर्वस्व मंगलाधार तथा सर्व मंगलमयी हो इस तोत्र से स्तुति करके भगवान शंकर ने देवी मंगल चंडिका की उपासना की मंगलवार के दिन उन्होंने पूजन किया था इसके बाद वे वहां से पधार गए यो ये भगवती मंगल सर्वमंगला सर्वप्रथम भगवान शंकर से पूजित हुई उनके दूसरे उपासक मंगल ग्रह हैं तीसरी बार राजा मंगल ने तथा चौथी बार मंगलवार के दिन कुछ सुंदरी स्त्रियों ने इन देवी की पूजा की पांचवी बार मंगल की कामना रखने वाले बहुसंख्यक मनुष्यों ने मंगल चंडिका का पूजन किया फिर तो विश्वेश शंकर से सुपूजित ये देवी प्रत्येक विश्व में सदा पूजित होने लगी मुनि इसके बाद देवता मुनि मनु और मानव सभी सर्वत्र इन परमेश्वरी की पूजा करने लगे जो पुरुष मन को एकाग्र करके भगवती मंगल चंडिका के इस मंगल में स्त्रोत्र का श्रवण करता है उसे मंगल प्राप्त होता है अमंगल उसके पास नहीं आ सकता उसके पुत्र और पौत्रों में वृद्धि होती है तथा उसे प्रतिदिन मंगल की दृष्टि गोचर होता है